शिव पुराण कोटि रुद्र से हिताब अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर के अद्भुत कृपा ऋषियों ने पूछा सूर्यजी पूर्वकाल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि का व्रत पालन किया था और अनजान में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था सूर्य ने कहा ऋषियों तुम सब लोग सुनो मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है पहले की बात है किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रोह उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरता पूर्ण कर्म में तत्पर रहता था वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियाँ करता था उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की बनेचर हमें खाने को दो उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा दय से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं आज तो कुछ नहीं मिला घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी अतः तो मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए अन्यथा नहीं ऐसा सोचकर वह बात एक जल जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया वह मन ही मन यह विचार करता था कि जहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा उसी को मारकर कृतकृत्य क्रित हो उसे सांस लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊँगा ऐसा निश्चय करके वह व्याज एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल सांस लेकर बैठ गया उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख व्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हरिणी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी ब्राह्मणों उस मृगी को देख कर को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व नीचे गिर पड़े उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था उक्त जल और बिल्व से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा सम्पन्न हो गई उस पूजा के महत्व से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया वहाँ होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा व्यास को देखते ही वह व्याकुल हो और बोली। ने कहा व्यास तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने बताओ। होिणी की वह बात सुनकर व्यास ने कहा आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं अतः है तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा उन्हें तृप्त करूंगा व्याध का दारून वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था उस दुष्ट दुष्टभिल को बाढ़ ताने देख मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा मृगी बोली भील मेरे मांस से तुमको सुख होगा इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है उपकार करने वाले प्राणी को इस्लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका सौ वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता उपकार कर पुण्यम जायत तत्पुण्यम सत्य ते न परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं मैं अपने अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौप पर लौट आऊँगी वनेचर तुम मेरे इस बात को मिथ्या न समझो मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। इसमें संशय नहीं है सत्य से ही धरती टिकी हुई है सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्जनों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं सत्य में ही सब कुछ स्थित है स्थिति सत्ये न धरणी सत्ये नई तो व्या वारिधि सत्ये न जलधाराश्च सत्ये सर्व प्रतिष्ठित